श्री रामकृष्ण वचनामृत 2 अक्टूबर अठारह आचार्य का कामनी कांचन त्याग फिर लोक शिक्षा का अधिकार श्री रामकृष्ण जिनके द्वारा वे लोक शिक्षा देना चाहते हैं उन्हें संसार का त्याग करना चाहिए जो आचार्य हैं उन्हें कामनी और कांचन का त्याग करना चाहिए नहीं तो उनके उपदेश लोग मानते नहीं केवल भीतर ही त्याग के होने से काम नहीं होता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 तुम ईशान के पास एक बार जाना मणिलाल से केशव सेन की माँ आई थी उनके घर के बालकों ने हरे राम हरी राम गाया वे तालियां बजा बजा कर उनकी प्रदीक्षिणा करने लगी मैंने देखा शोक से उन्हें बहुत दुख न था यहाँ आकर वे एकादशी को माला लेकर जप करती थी मैंने देखा उनमें बड़ी भक्ति है मणिलाल केशव बाबू के पितामह राम